आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज संडे हैं और एक बज चुके हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और संडे छुट्टी का दिन है तो आइए हम लोग कुछ खास हमारे सीनियर सिटीजन को सुनते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में

एक साठ सत्तर साल होने के बाद एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र जो है जीवन का लोग तय करते हैं तो ऐसे ही 73 रनिंग वाले हमारे राधेश श्याम जी अग्रवाल हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में राधेश श्याम अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू

राधेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आप सेवेंटी थ्री रनिंग में भी अच्छी तरह से हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं थैंक यू भी बोला आपने और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है तो आपका ये सेहत का राज क्या है क्योंकि मैं छत्तीस वर्षों से मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा अच्छा और उससे मुझे बहुत मदद मिली है क्योंकि

मेरी जीवन पद्धति पूरी चेंज हो गई है हुँ, हुँ, और चेंज होने के कारण जो है मेरा हेल्थ स्वास्थ्य एकदम ठीक, ठीक चलता है ठीक चलता है बहुत बड़ी बात है आपने कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है जो मुझे परेशान करती है हुँ, हुँ, हुँ. और आ...

पहले जैसे मुझे नींद नहीं आती थी दुनिया की चिंता में ऐसे मुझे कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन दुनिया की चिंता देख करके नींद नहीं आती थी ये दुनिया कैसी है क्या है funds, खास भारत देश के लिए ऐसा लगता था यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार पापाचार है तो ये देख करके नींद नहीं आती थी सप्ताह में दो तीन दिन लेकिन अब तो ऐसा है कि अच्छी नींद आ रही है

छत्तीस <laughs> साल हो गए मुझे जी, कब जी, मेरे पास में नींद की गोली भी नहीं है क्या बात है बहुत अच्छी बात जी हाँ, बताया आपने और जबकि पहले मैं रात में दस बजे सोया करता था और सवेरे सात बजे उठता था और अब तो रात में दस बजे के अंदर ही सो सोयाता हूँ लेकिन सवेरे तीन बजे उठता हूँ तो चार घंटे तो हम मुझे वो बच जाते हैं जिसमें की मैं अपने आप को

ठीक रख सकते हैं ठीक रख सकता सकते हैं थोड़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ चलो बहुत बड़ी बात हाँ। है।

इस समय भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारे युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे आप क्योंकि हमारे युवा लोग जो है आठ नौ बजे के बाद ही उठते हैं और उन्हें थोड़ा जल्दी उठ के अगर अपने एक्सरसाइज कर ले तो वो फिट एंड फाइन रहेंगे और अपना करियर बनाने के लिए अग्रसर भी रह सकते हैं तो आइए राधे श्याम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं सेवेंटी रनिंग है और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आज अगर सत्तर साल पहले के हम लोग बात करें तो उस समय कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते थे कहाँ

आपकी स्कूलिंग और किस तरह का उस टाइम का स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर था किस तरह से लोग पढ़ाते थे उस समय की बात बताइए मेरा सत्तर साल पहले जो है तिहत्तर साल पूरे हुए जी जी जी तब जो है मुझे मेरा जन्म तो हैदराबाद में ही हुआ था हु. वैसे हमारे दादाजी नॉर्थ इंडिया के थे हु. लेकिन हमारा तो जन्म हैदराबाद में ही हुआ वहीं पर ही

एक उसमें मिशन स्कूल में पढ़ाई हुई उन्नीस सौ में पूरी हुई एच एस सी और फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया तो डॉक्टरी पढ़ी उन्नीस सौ छियासठ में मेरी डॉक्टरी पूरी हुई और तुरंत उसी के बाद चार छः महीने के बाद ही मेरा विवाह भी हो गया

और विवाह के साल भर के बाद ही मुझे ये मेडिटेशन का रास्ता मिला जिससे मेरा जीवन एकदम बिल्कुल बदल गया क्योंकि जो मुझे शुरू शुरू में किसी ने बताया था कि आपको भगवान को आठ घंटे याद करना चाहिए तो मैंने सोचा ये आठ घंटे तो नहीं मैं तो आठ मिनट तो याद करता हूँ सवेरे चार मिनट <laughs>

उठने के बाद रात में सोते समय चार मिनट भगवान का धन्यवाद देता हूँ लेकिन ये आठ घंटे भगवान को देना हो तो पॉसिबल नहीं लगता था लेकिन जब मैं ये जीवन पद्धति में आया तो देखा कि देखिए तीन बजे से सात बजे तक जो मैं वेस्ट करता था और उसके बाद भी आठ बजे तक पेपर ले लिए अखबार ले करके पढ़ते थे और अपने चाय वगैरह पीते थे

वो सबसे भी छुटकारा होगा तो आठ महीने तक मुझे चार पाँच घंटे पूरे मिल जाते हैं उसमें सारा कारोबार दिन भर का जैसे कि सरल हो जाता है सही बात है तो ये पाँच चार पाँच घंटे मिल गए इससे भर के और क्या चाहिए बोलिए फिर शाम को भी एक दो घंटा मेडिटेशन वगैरह कर ले सकते हैं आराम से हुँ, हुँ. जो ना आरती का टाइम तो वो टाइम पर भी पक्का

मेडिटेशन कर लेते हैं जी राधे श्याम जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अगर व्यक्ति चाहे तो अपने आप को समय दे सकता है और आपके पास 24 घंटे हैं आप उसको 8-8 घंटा करके डिवाइड कर सकते हैं

आठ घंटा आप काम करो आठ घंटा आप सो जाओ बाकी बचा हुआ आठ घंटा आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं ईश्वर ने आपके लिए समय भरपूर दिया है बस बशर्त यह है कि हम उन चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते हैं या हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं हम जिन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जु देते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के लिए टाइम देते हैं तो ज़रूरत है कि हमें अपने ऊपर भी काम करना है हमें अपने लिए भी टाइम देना है बहुत ही अच्छी बात आपसे सीखने को मिला अब यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं और जीवन में जो बहुत ज़्यादा लोगों

के बीच में कशमकश होता है से अभी साठ सत्तर साल आपको हुआ है एक बहुत ही अच्छा अनुभव आपके पास है तो आपके जीवन में जो स्ट्रगलिंग या जो कहते हैं दुख का जो समय है दर्द वाला जो समय है वो कब था किस लिए था और कितने समय तक वो रहा मुझे स्वयं के लिए कोई दुख दर्द नहीं था नहीं। लेकिन दुनिया को देख करके दुख दर्द होता था तो वो जो है अच्छा नहीं लगता था और खास भारत देश से मुझे थोड़ी

अच्छा नहीं लगता था भारत देश कि भाई ये क्या है यहाँ पर इतना करप्शन है इतना भ्रष्टाचार वगैरह है तो विदेशी अच्छा है वहाँ पर लोग अच्छे रहते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा फील होता था लेकिन जब मैं 1980 में यूरोप के चक्कर पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी ये भ्रष्टाचार वगैरह बेईमानी वगैरह तो बहुत है वहाँ पर भी

तो वो हिसाब से तो मैंने सोचा कि हमारा भारत देश ही अच्छा है उनसे तो हमारा भारत देश अच्छा है यहाँ तो छोटी मोटी बातें होती बातें होती है, है। वहाँ तो बड़े स्केल पे होता है नहीं, नहीं, नहीं। तो उससे लगा कि भाई मेरा भारत ही अच्छा है और आने के बाद मुझे फिर जो मेडिटेशन सीखा उससे ये लगा ये लगा कि भाई जैसे गीता में यदा यदा ही धर्म सी भारत

तो भारत में आते हैं तो मैं तो ऐसे देश में हूँ जहाँ भगवान को पाना बहुत सरल है बहुत ईजी है नहीं, नहीं। तो इसलिए फिर मैं इस मेडिटेशन के मार्ग पे निकला और तब से लेके 36 वर्ष हो गए मुझे इस मार्ग में कोई प्रकार की मुझे तकलीफ़ नहीं हुई हालांकि बीच में हमारे साथ कुछ ऐसे भी हुए थे एक्सीडेंट हुआ था

हम दिल्ली से मोदी नगर जा रहे थे तो गाड़ी पलट गई खेत में जाके के गिरी ओ। लेकिन भगवान की मेहरबानी समझो बच गए बिल्कुल एक हड्डी को भी कुछ नहीं हुआ हालांकि अच्छा, अच्छा। जब हमने देखा बेहोश हो गए तो किसी ने गाड़ी में जब होश आया तो देखा कि कोई हमको हॉस्पिटल लेके जा रहा है गाड़ी में और वह ले आ एडमिट कर दिया हमारी श्रीमती जी साथ में थी

वो थोड़ी बेहोश थी लेकिन मेरा तो होश आ गया था नहीं, नहीं। तो सुबह से शाम तक हमने थोड़ा उपचार किया मामूली से खराश वराश आई थी इनको थोड़ा दो तीन बॉटल खून के चढ़ाए वो भी पक्के खून के नहीं वो सेल्स के आते हैं वो अच्छा अच्छा वो मार्केट में मिलते हैं वो खरीद करके चढ़ाए वो तो ये भी शाम तक जो है काफ़ी होश में आ गई

और इतने में फिर हमको लेने भी आ गए जो हमारे पहचानत वाले जिनके पास जाने वाले थे हम आश्रम तो वो लोग लेने को आ गए फिर उनके साथ गए तो कहते भगवान बचाता है तो बहुत आराम से हमारा और हमारी हर चीज़ हमको मिल गई पोलिस स्टेशन में रास्ते में पोलिस स्टेशन आता था और जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो साइन भी देखी हमने

तो वो भी बिल्कुल गाड़ी तो ऐसी हालत थी जो कोई भी नहीं बोल सकता कि बचेगा बचे होंगे इसके अंदर लेकिन हमको तो खराश भी नहीं आई और अच्छा। पुलिस स्टेशन में हमारा सारा सामान मिल गया एक चप्पल का ये वो नहीं मिली बाकी सब चीज़ें मिल गई तो इतना मतलब बढ़िया भगवान का साथ लेने से मदद मिलती है बहुत जी जी बहुत ही अच्छी बात और डॉक्टर ही मैंने मैंने ये देखा

कि जो ये डॉक्टर लोग सिखाते हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ाई में उसमें केवल शरीर की विद्या सिखाते हैं लेकिन आजकल जो हमने देखी है कि चौदह बीमारियां जो है दिमाग से शुरू होती हैं और उसी के कारण जो है कि कई बीमारियां ऐसे हैं जो बार बार होती हैं तो जो शरीर के डॉक्टर हैं वो लोग तो केवल जो है

उसका उपचार करते हैं शरीर का तो थोड़े समय के लिए वो दब जाती है बीमारी फिर थोड़े समय के बाद फिर बाहर आ जाती है तो हमने जड़ तो ख़त्म किया नहीं जो दिमाग से शुरू हुई थी तो इसलिए ये मैंने देखा कि ये जो जितनी भी बीमारियां यहां से शुरू होती हैं आजकल तो तकरीबन चौदह नहीं समझो आप एक दो आने जो है वो क्या तो ये इन्फेक्शस डिजीज बोलेंगे

छुआत छूत की बीमारी या पोल्यूशन के कारण बीमारी बाकी तो सब दिमाग सी बीमारी है तो जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो दिमाग की बीमारी का तो सवाल नहीं है टेंशन फ्री लाइफ हो गई जीवन एकदम आराम से गुजर गया तो इस प्रकार से मैंने देखा कि इससे बहुत बहुत मेरे जीवन में, में भी फर्क आया और मैं भी दूसरों की इस प्रकार से सेवा कर सका

सबको गाइड कर सका के आप लोग भी फॉलो करो बोलकर मेडिटेशन ज़रूर करो बोलकर जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया आपका एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा एक अनोखा अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं आप सुने हैं रिडमद वन नाइन्टी सुनते रहो मस्कते रहो

आग हमारे सिने में हम आग से खेलते आते हैं टकराते है, है। हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं है, है, है। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है होई, होई, होई, होई, होई। वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है पर नाम अमर कर जाता है हम भी हैं।

सागर है कोई हमको बांध नहीं पाया है, है, कोई हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया हम छोटी सी वो बूंद सही है सीख ने जिसको अपनाया है, है, है, है, है, है, है। खारा पानी कोई पी न सका एक प्यार का मोती काम एक प्यार का मोती हम हम भी हैं भी हो।

कमल सब ऐसी सुंदर मेहनत का फल सबसे मीठा। मीठाई इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता जो दिल हारा वो सब जीता हम भी हैं।

जिकल इतना सा है दिल क्या बात पड़ी करने आए होई होई। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न जन्ना सा यह दिल आँखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए होई होई। इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए सारा जग तेरा हो जाए हम भी

बैगाना लेकिन तुमको मैं नहीं पहचाना पाना मिल गई राह से खुल गई सामने सामने सामने

आमने देखना क्या कर दिया प्यारे के नाम ने। हम भी है, भी हैं तुम हो जो जो है सामने। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट

सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आज एक बहुत ही सुंदर दृश्य है कि हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस यानी राधेश्याम अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। अभी हम सुन रहे थे राधेश्याम अग्रवाल जी को आइए अभी आगे बात करते हैं

उनकी धर्म पत्नी से जी हाँ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सलामे जिंदगी इस कार्यक्रम में और आप दोनों को अपने इस पचास साल शादी की एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा फील कर रहे हैं आप मुझे मेडिटेशन सीखने से पहले थोड़ा बहुत हमारे बीच में टकराव होता था जी, जी जी तो कभी कभी दो तीन दिन बात भी नहीं करते थे

थोड़ा सा आवेश में आके क्रोध में आके दो तीन दिन आपस में बात नहीं करते थे फिर बाद में ठीक हो जाता था लेकिन अब जब से मेडिटेशन सीख लिया है तब से कभी हमारा टकराव नहीं होता है हुँ, हुँ, हुँ. तो बहुत समन्वय जीवन जीते हैं बहुत आराम से एक दूसरे के सहयोगी बनकर के जीते हैं तो उससे कोई मतलब मुझे ना इनको मुझसे प्रॉब्लम है ना मुझे

इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम है। problem है। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ दो शब्द बोलें। जी अपने बारे में बताइए थैंक यू जो आपने ये मौका दिया हमको <laughs> हमें बहुत खुशी है सबसे मिलकर के, और हमारे पचास वर्ष शादी के होकर के हुए हैं

परंतु हमें तो ऐसा लगता कल की बातें आपस में एडजस्टमेंट करना आपस में एक दो को समझना इससे हमारा जीवन बहुत खुशहाली हो गया वैसे भी संपन्न परिवार में है और सब कुछ संपन्न है तो किसी भी बात की कोई कमी नहीं लगती है सारे झगड़े अपनी

अमी को हम स्वीकार कर लें तो खत्म हो खतम जाते हो जा, हैं है। तो इसीलिए हमको कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है नहीं। जीवन एक जीने की कला भगवान ने हमको सिखाई है मैं बचपन से ठाकुर जी की सेवा करती थी और हनुमान जी की भगत थी अच्छा, और शादी होके जब परिवार में आई तो हमारे यहाँ ठाकुर जी कृष्ण गो, बाल गोपाल की सेवा है वो आज पिचासी वर्ष के हो गए हमारी दादी सास ने उनको

पूजा में बिठाया था जिसकी सेवा पूजा आज तक चलती है तो परमात्मा की शक्ति भगवान की शक्ति से हमारा जीवन कैसे सहज हो जाता है ये हमको तभी पता चलता है जब कोई प्रॉब्लम आती है मुसीबत आती है तो मुसीबत मुसीबत नहीं लगती बल्कि उसके बाद और ही खुशी बढ़ जाती है और घर परिवार में सब कोई सारा दिन अच्छा घूमना फिरना जैसे संडे आता था रविवार का दिन तो सब कोई मिल के परिवार सारा

भोजन वगैरह साथ लेकर के घूमने फिरने जाते थे तो ऐसे तीर्थों पर जाना बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम किए और रामेश्वरम द्वारका जी सब तीर्थ और बारह ज्योतिर्लिंग तो असली परमात्मा की पहचान मिलने से भी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है तीर्थ भी करने से अपने सारे पाप ऐसे अपने को लगता है दुल कि धुल गए हैं

तो जीवन में अपने को कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर के चलना है तो बचपन से ही ये जीवन में था कि हम परमात्मा क्या है और उसकी शक्ति क्या है वो हमारे को कैसे मदद करती है तो सचमुच हम देखते हैं जब हम रोज पूजा अर्चना नियम संयम से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको उसमें मदद मिलती है सही बात है

और हमारे यहाँ जो भोजन बनाने वाली थी वो मारवाड़ से थी तो मैं उसके साथ मारवाड़ी में बात करती थी अच्छा। तो मैं अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगी कि बहुत प्यारी भाषा है मारवाड़ी हाँ मानकाई चेजे जो अपनों दिल चाहवे सो सब भगवान पूरी करे तो उम,

अच्छा लगता है सबसे जी, जी जी जी बहुत बहुत अच्छी बातें। बात है खमागणी <laughs> खमा <गणी। laughs> आप सुन रहे हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमने देखा कि राधे श्यामा अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी पूरे पचास साल उनके सालगराह को हो रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हम लोग कभी कभी जब एक दूसरे को समझ लेते हैं और अपने एक लक्ष्य को लेकर जीवन चलाते हैं

तो सब कुछ ठीक चलता है जब हम लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं और अपने अपने ईगो में रहते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा होती हैं और क्लैश बढ़ते हैं और दूरियां बढ़ती हैं तो ये चीज़ें जो है जब हम लोग मेडिटेशन या कोई एक टेक्निक के माध्यम से एक जीवन पद्धति को समझकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन सुखमय बन जाता है तो यहाँ पर एक सुंदर अनुभव हम लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस लक्ष्य के साथ जीवन को अगर चलाते हैं तो जीवन में सुखद अनुभव

दिया होती हैं बाकी उस बीच में जो भी क्लैशेस होती हैं या जो भी विरोधाभास आता है वो हमारी अपनी कमी के कारण आती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और वो कमी अगर हम समझ लेते हैं तो जीवन सुखमय बनता है आपका संगीत के साथ का जोड़ा अनुभव सुनाइए

स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो तब हम गीत वगैरह गाते थे और साथ में कोई भी प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें सब तरह से पार्टिसिपेट करते थे नाटक वगैरह में भी गीत वगैरह गाने में भी तो हमारे बड़े भाई जो थे वो बहुत भक्त थे तो वो हमको कहते थे रोज रात में सोने के पहले भजन गाकर कर सोना दो चार अच्छा। तो हम लोग रात में सब कोई बैठते थे पूरा परिवार और एक साथ भजन वगैरह करके फिर सोते थे

और वो जब आते थे बाहर से तो कुछ न कुछ नमकीन मीठा खारा लाते थे <laughs> तो एन्जॉय करते हुए सोते थे तो एकदम सवेरा भी हमारा ऐसे ही सुखद होता था <laughs> तो ये भी एक बहुत अच्छा जीवन में अपने को लगता है

और गीत संगीत ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को उड़ा के कहां से कहां ले जाती है गीत के बोल जो होते हैं उस अनुसार हमारा जीवन अपने आप उस ओर मुड़ जाता है तो बहुत अच्छी संगीत की कला है इसको भी बहुत अच्छा लगता है और कभी भी कुछ भी बात हो एक गीत लगा लो एकदम फ्रेश हो जाती है तबियत <laughs> <laughs> तो आपका हमें भी... सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत कौन सा है क्यों है ओ बसंती पवन पागल ना जा रे कोई

धन्यवाद

मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्या है क्या इस गीत क्योंकि इसमें प्रेम और दूसरा कोई भी बात भजन का भी हम गाते हैं तो कभी भी भगवान को कुछ नहीं चाहिए पर हमारा दिल चाहिए हमारी भावना चाहिए हमारा विवेक जो है तो वो

जिससे प्रेम भाव हो स्नेह हो तो ऑटोमेटिकली उसके लिए दिल से निकलता है नहीं, नहीं। तो एक भजन हम गाते थे मेरी पूजा के फूल मुरझाए मुझे दिल से ये निकलता था। तो ऐसे अपने आप में अच्छा लगता था और कुछ शेर शायरियां भी लिखी थी तो भजन आपने जो अभी बताया भजन वो थोड़ा सा गा के सुनाए मेरी पूजा के फुल

जाए तुझे मिलने को दिल लल चाए। अभी ऑपरेशन के बाद में हमारा गला ही नहीं चलता <laughs> चलिए बहुत अच्छा जो वजन है आपने सुनाया है और जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो जैसे आपने कहा कि मुश्किलें हमारी कमी से होती हैं कहाँ पर ये चीज़ें आती हैं ज़्यादातर

जब हम परिवार में किसी दूसरे के भाव स्वभाव को देखते हैं तो उसमें हमको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए परंतु आज जो ज़माना है उसमें हम अपनी कहीं भी मर्जी नहीं चलाना चाहिए नहीं। बल्कि सावधानी दे देना अलग बात है बाकी है, अगर हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे हम डिस्टर्ब होंगे तो हम भी दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं तो यही लक्ष्य हमेशा रखती हूँ कि सबकी जो इच्छा है

वो इच्छा अनुसार अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाए बाकी कुछ गलती होती है तो सावधानी देना वो अलग बात है परंतु किसी पर जोर ज़बरदस्ती से आज कोई नहीं सुनता छोटा बच्चा भी नहीं सुनता इसलिए हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमें अपने आप को परिवर्तन करने से ऑटोमेटिकली उनको लगेगा कि ये क्या राइट है क्या रॉन्ग है क्योंकि राइट और रॉन्ग की जब समझ मिल जाती है

तो ही जीवन परिवर्तन हो सकता है नहीं, नहीं तो नहीं इसलिए किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए ऐसा ही करना चाहिए ऐसा ही करना चाहिए शिक्षा देना अलग बात है धारण करना अलग बात होती है नहीं, नहीं, नहीं। तो ये और फिर जब भगवान के प्यार में इतना

हो जाते हैं तो भगवान खुद जैसे कि हमारी हैदराबादी भाषा उर्दू भाषा है तो उसमें हमने कई शेर शायरियां भी लिखे जी जी थोड़ा सा हैदराबादी सुनाई है आपका आपकी शेर जी, जी, जी। खुदा ने खुदा के नक्शे कदमों पर चलने का मौका दिया है जी खुदा ने खुदा के नक्शे कदमों पर चलने का मौका दिया है

हमारी खुशकस्मती के नसीबा रोशन करने का मौका दिया है क्या बात हमारी खुश नसीबी के नसीबा रोशन करने का मौका दिया है क्या बात मेरी आरज़ू है ये दुनिया पाक हो जाए हुँ हुँ। मेरी आरज़ू है ये दुनिया पाक हो जाए बहुत अच्छे तेरी आरज़ू है ये दुनिया पाक हो जाए

पर खुदा कहते हैं ऐ मेरे दोस्त अगर तू पाक हो जाए तो सारी दुनिया पाक हो जाए अगर तू पाक हो जाए तो सारी दुनिया पाक हो जाए बढ़िया बहुत बढ़िया

आप सुन रहे हैं रेडी मोड वन नाइनटी पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ राधेश अग्रवाल जी और उनकी धर्म पत्नी है जिनसे हम बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छी जो बातें हैं वो सुना रहे हैं अपने और जैसे कि राधेश श्याम अग्रवाल जी ने शुरुआत में जिक्र किया कि हमारी पहली जब शादी हो गई थी तो उस समय थोड़ा सा क्लैश चला तो किस बात से होता था वो क्लैश वो इसी बात से क्लैश होता था कि हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा थी तो उसमें हमारी दादी सास ने कंठी पैनों बोला

तो कंठी अच्छा, तुलसी की माला पहनो आहा, आहा। तो उसमें क्या है लहसन प्याज नहीं खाना तो हमने बोला हम पहनेंगे तभी जब उसका नियम पालन करेंगे तो नहीं तो नहीं पहनेंगे तो इसके ऊपर में ये होता था कि इससे क्या होता है लहसन प्याज नहीं खाने से ऐसे वो डॉक्टर हैं तो उस हिसाब से पर बालकृष्ण लाल की सेवा में ठाकुर जी की पूजा जब भी कर सकते हैं

तब ये लहसन प्याज नहीं खाते हैं तो परंतु फिर हमने देखा कि बाद में वो भी समझ गए और किस प्रकार से शुद्ध अन्न खाने से हमारे जीवन में शुद्धता आती है तामसिक चीज़ों से बचने से ऑटोमेटिकली हमारे मन में भी शुद्धता आती है तो हम खुद अच्छा फील करते हैं और अपने अंदर से भाव जो हैं वो सुधरते जाते हैं

जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इस तरह के छोटे मोटे क्लासेस हमारे जीवन में आते हैं और जब हम लोग किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उनको समझना अपने आप को समझाना भी काफ़ी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है लेकिन एक बार समझने से सब चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपका जन्म स्थल कौन सा रहा और कहाँ पढ़ाई आपने क्या किया उसके बारे में बताएँ

मेरा जन्म स्थान भी हैदराबादी है और वहीं पर ही पढ़ाई हुई और वहीं शादी हुई तो बचपन में मेरे सात भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ अच्छा अच्छा <laughs> मेरी माँ को लड़की नहीं जीती इसलिए मामा के यहाँ एडोप्शन में दिया अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पर दो भाई

तो दो परिवार और नौ भाई के बीच में अकेली। मैं अकेली इसलिए बस सबको ये था शादी करना शादी करना और वैसे बचपन से सभी कोई बहुत लाड़ प्यार से रखे तो अपनी मन थोड़ी करते थे <laughs> तो इसलिए पढ़ाई भी हैदराबाद बालिका विद्यालय अग्रवाल स्कूल है जो हमारे दादाजी लोगों ने ही उस स्कूल को डेवलप किया था और उसी में हमने पढ़ाई की पी की और पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई तो

लेकिन बचपन से परमात्मा भगवान से जो प्यार था वो पहले से ही था तो मैं हनुमान जी के मंदिर में उस जमाने में 11 रुपए चढ़ाती थी <laughs> तो वो पंडित जी एक दिन घर पर आए हमारी माँ से पूछने ये बड़े बड़े सेट आते हैं वो चाराने चढ़ाते हैं उस समय पर तो

चाराने में नारियल ला जाता था तो वो लोग तो चाराना चढ़ाते और ये इतनी सी बच्ची हर शनिवार आती है ग्यारह रुपए चढ़ाती है तो हमारी माँ ने बोला इसको कोई कमी नहीं है ये ग्यारह रुपए क्या इक्कीस रुपए भी दे सकती है तो उनको ये डाउट आ रहा था बच्ची है कहीं उठा के उठा तो के नहीं लाती है।, है तो ऐसे ऐसे परंतु बचपन से ही ये संस्कार रहे ना भक्ति भावनाएं और ये लगता था कि हमसे कुछ भी होता है तो हमारे तीन तरह से पाप

दूर होते हैं ये हमको गुरुजी ने बताया आठ गुरु किए हमने अच्छा। हाँ निर्मल कुमार यती जी लेहरांद जी ऐसे ऐसे जो भी हैदराबाद में आते थे सब जगह जाते थे तो उस समय पर उन्होंने बताया कि एक तो दान पुण्य से हमारे पाप कटते हैं दूसरा भगवान की याद से हमारे पाप कटते हैं और तीसरा सेवा से पाप कटते हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उनसे दुआएँ मिलती है

जैसे किसी की रात भर हमने पंखा किया और वो सवेरे बोले मुझे बहुत अच्छी नींद आई तो हमको थकान नहीं लगती है और वही कह दें हमें तो नींद नहीं आई तो थकान लगती है तो एक शब्द हमारे मन को

कितना सुख देता है।, है और एक शब्द हमारे मन को कितना दुख देता है तो बचपन से हमारे को यही रहता है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे हमारे से ऐसे कोई बोल भी ना निकले कि किसी को दुख होए तो सदा ये अटेंशन रखते हैं ध्यान रखते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो तो ये बात से बहुत हमको अंदर में खुशी रहती है कि सबके सहयोगी बन के चलना है स्नेही बनकर चलना है

एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग लोगों को देखते हैं कि एक गुरु दो गुरु करके बहुत मुश्किल से आप आठ गुरु कैसे किए क्योंकि मेरी, मेरी मम्मी मेरे भाई मैं हमारी एक भाभी ऐसे और फिर मेरी शादी के बाद में हमारी दादी सास हमारी सास तो जो भी कोई जहाँ जाता था उसको ही मैं गुरु मानने लग जाती थी सोलह साल में तो शादी हो गई तो जो भी कोई जहाँ लेके जाते थे मुझे तो मुझे अच्छा लगता था भगवान की बातें सुनना तो मैं बोलती थी जिससे भी कुछ मिलता है वो गुरु है

जैसे कारपेंटरी से कोई भी बढ़ई का काम सीखता है तो वो बोलता है यही मेरा गुरु है तो ऐसे मैं भी जहाँ भी जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था और मैं कहती थी यही मेरे गुरु हैं यही मेरे गुरु हैं तो इस प्रकार से आठ गुरु की है

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका गुरु आठ गुरु आपने किए तो अलग अलग जगह पे आपका जाना हुआ और जो भी आपको ले जाते थे आपकी भावना थी कि कहीं भी जाने से जो भी गुरु सुनाते हैं वो अच्छा ही सुनाते हैं इस भावना से आप जाते थे तो सभी को आप गुरु मानते हैं

तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो आ, टूरिस्ट टूरिज़्म जो प्लेस है उसके बारे में बताएं क्योंकि जन्म आपका हुआ है तो पूरा हैदराबाद तो आपने देख ही लिया होगा हाँ जी तो वहाँ के जो सराउंडिंग जो स्थल है उसके बारे में बताएं बहुत ही अच्छी हैदराबाद सिटी है नवाबों की सिटी है निज़ाम का राज्य था वहाँ पर और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी है और वहाँ पर जो हाईकोर्ट है वो भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस जैसा

बना हुआ है पत्थर से वहाँ पहले सारी बिल्डिंगे पत्थर की होती थी अच्छा। एक मदीना बिल्डिंग करके है वो भी पूरी पत्थर की कम से कम भी एक किलोमीटर तक पूरी बिल्डिंग पत्थर ही पत्थर की बनी हुई है और वहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल करके है वो भी पूरा एकदम टोम्ब के जैसे बहुत अच्छा जैसे हम मंदिर में टोम लगाते हैं वो लोग अपने मीनार जो बनाते हैं उस हिसाब से बना हुआ है और चार मीनार जो है वो वहाँ का

राजा ने बनाया था तो वहाँ पर चारों तरफ चार कमान हैं अगर कोई अटैक भी करे तो वो कमान टूटे लेकिन चार मीनार को कुछ ना अच्छा। हो जो कि आज हिस्टोरिकल प्लेस है और उसमें भी थोड़े से एक ही पिलर में भूल भूलैया भी बनाया हुआ है अच्छा। और वहाँ एक जोलॉजिकल पार्क है उस पार्क में जानवर भी खुले हैं हम भी खुले हैं सिर्फ अच्छा। बीच में पानी की कैनाल रख दी है जिसके कारण जानवर उधर खुले हैं

हम इधर खुले हैं ऐसा कहीं भी एशिया में नहीं है आहा, आहा, तो जोलॉजिकल पार्क भी वहाँ का बहुत ही सुंदर बना हुआ है तो और में में सभी जानवर हैं सभी जानवर हैं चीता है शेर है खाली एक चीते को कवर किया हुआ है अच्छा, अच्छा। वो छलांग मारता है आहा, बाकी आहा, किसी को भी कवर नहीं किया हुआ है शेर हाथी सब एकदम खुले है तो वहाँ पर ये नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है अच्छा।

और दूसरा वहाँ पर शूटिंग होती है तो रामोजी फिल्म सिटी करके है जी, जी. जो कि दो हज़ार एकड़ में बना हुआ है बहुत बड़ा तो वहाँ पर जब जाते हैं लोग तो बड़ा खुश होते हैं कि सामने दुकान है पीछे में एयरपोर्ट है सामने में हॉस्पिटल है पीछे में और कुछ है

क्योंकि सिर्फ शूटिंग करने के लिए होते हैं और वहाँ मंदिर बना के रखा होगा वहाँ मंदिर ऐसा होता है बिना मूर्ति का अच्छा। जिसको जिसकी पूजा करनी है वो मूर्ति रख देते हैं <laughs> तो वो भी देख के सबको बहुत खुशी होती है रामोजी <laughs> फिल्म सिटी की और जो भी कोई आते हैं अपने पास में सभी घूमने जाते हैं और वहाँ भी एक जल विहार है <laughs> वहाँ पर जो है उसका उसके अंदर में स्टैचू बनाया हुआ है बुद्धा का तो वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी है

लेक है हुसैन सागर करके तो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस होते हुए और म्यूज़ियम है बहुत बढ़िया जो म्यूज़ियम में आज भी चांदी की कुर्सियाँ चांदी का पलंग और एक बहुत बड़ा वहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर

कम से कम भी 80 रूम्स थे पहले जो थे अभी नया शिफ्ट किया है वहाँ पर 40 रूम्स बनाए हैं और सब जगह की राजा को लाकर के गिफ्ट देते थे तो वो गिफ्ट उन्होंने जमा करके इतना बड़ा म्यूज़ियम बनाया तो आज भी पुरातन से पुरातन चाइना के जापान के सभी जगह कर वहाँ पर वैरायटी है और राजा की भी खुद की जो यूज़ करने की चीज़ें हैं वो भी सब वहाँ रखी हुई है नहीं। नहीं। और गोलकुंडा पैलेस

जो वो था वो अभी फोर्ट बन गया जिसमें राजा रहता था तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे सीन सीनरीज देखने को मिलते हैं कि आप गोली मारेंगे लेकिन राजा को नहीं लगेगी राजा का इतनी सुंदर सीट बनी हुई है और नीचे में जो ताली मारो तो ऊपर में आ, मतलब कम से कम भी चा पाँच सौ

हाइट पर भी वो आवाज़ सुनाई देती है अच्छा। तो ऊपर से राजा ताली मारे तो नीचे सुनाई देती है हाँ। तो ऐसा बहुत अच्छा वहाँ पर बना हुआ है और उसमें रामदास की कथा है अच्छा, अच्छा। कि उन्होंने जेल में रह कर के कैसे परमात्मा को याद किया भगवान को याद किया और वहाँ पर तो बहुत बढ़िया किला और वहाँ पर अभी साउंड एंड लाइट भी चलता है और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है

तो बहुत अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है हैदराबाद और घूमने फिरने की भी बहुत जगह है और लोग आते हैं तो सुबह से रात क्या तीन दिन भी बसने होते हैं और अभी लेटेस्ट में स्नोवर्ल्ड बनाया है कहाँ पर ये ये टैंकमेंट के पास हैदराबाद में ही है स्नो वर्ल्ड जिसमें कि आपको कपड़े गरम पहन करके अंदर जाना पड़ता है और अंदर में बर्फ गिरती है बर्फ में खेल सकते हैं आप ऐसे मतलब आर्टिफिशल बनाया है जिसको स्नोवल्ड कहते हैं

तो एंजॉय करने के लिए पब्लिक बाहर से बहुत आती है और वहाँ ख़ास मोती बहुत चलता है मोती की शॉप्स मोती की खरीदी के लिए बहुत आते हैं पल्स के लिए तो ऐसे हैदराबाद खुशहाली जीवन है और बहुत नवाबी जीवन है वहाँ आज भी जैसे वातावरण बहुत अच्छा है ऐसे रास्ते पर चलते बहुत कम

ऐसे लूटपाट होती है ऐसी कोई डर की बात नहीं है नहीं। और बहुत अच्छा खुशहाली जीवन है हैदराबाद का मौसम भी बहुत अच्छी रहती है सिर्फ एक दो मास थोड़ी गर्मी होती है बाकी सारा साल बहुत अच्छा रहता है अच्छा अच्छा

हाँ वहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है और अभी हैदराबाद पब्लिक स्कूल भी खुला है जो फॉरेन वाले भी आकर के वहाँ पर रहते हैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ से जो भी और इंडियंस के लिए भी सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी है सब तरह की वहाँ फैसिलिटी है, है हैदराबाद में किसी प्रकार और अभी तो आई टी का बहुत बड़ा

एरिया हो गया है सेंटर तो जैसे कि बैंगलोर था पहले पर अभी बैंगलोर से भी बढ़कर हैदराबाद का हो गया है अच्छा। वहाँ पर बहुत आईटी के सारी कंपनीज है जो अमेरिका सब जगह से वहाँ अप्रोच करते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका हैदराबाद है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागंज जो है आपको सुनते सुनते हैदराबाद घूम

हमें भी बहुत खुशी है सबको निमंत्रण है हैदराबाद <laughs> आए और सचमुच आकर के सामने देखें घूमें बहुत अच्छा लगेगा <laughs> सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं राधेश्याम अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी हैं जिनसे हमारी बातें हो रही है। है बाते हैं हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो हैदराबाद के बारे में उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई

जैसे कि हम सभी सोचते हैं ना हैदराबाद में क्या है देखने के लिए तो राजस्थान वालों को गुजरात के लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त उन सभी को पता चल गया होगा कि हैदराबाद क्या चीज़ है दो तीन दिन का समय अगर लेके हम घूमने जाते हैं तो पूरा हैदराबाद देख सकते हैं वहाँ का जो भी देखने वाली चीज़ें हैं जैसे रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बताएं गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बताएं

और भी ऐसे ऐतिहासिक जो स्थल है चार मीनार जिसका नाम शायद पूरे वर्ल्ड में है आज भी लोग याद करते हैं उसकी अपनी खूबसूरती तो आपने एक अच्छी बात बताया कि पत्थर का सब बना हुआ है शायद अब पत्थर वाला जो जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी बंद ही हो गया सब लोग ईटे यूज़ करते हैं तो वो पुरानी जो कंस्ट्रक्शन की बात अगर करते हैं इतिहास में जो पहले बना था पत्थरों से जो बनती हैं चीज़ें वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आप सुना है रेडोमो बन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुर रहो

संसार है मतलब कामीर

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राधेश्याम अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी से और कुछ अच्छी बातें होती हैं जब हम लोग समाज में रहते हैं या परिवार में रहते हैं तो कई बार हमारा जो है

बनता नहीं किसी किसी के साथ में तो ऐसे वक्त हमें कैसे सुचारू रूप से परिवार को इकट्ठा क्योंकि आप नौ भाइयों के साथ भी रहें और फिर शादी के बाद इनके परिवार के साथ भी आप रहें तो एक परिवार चलाने की जो टेक्निक है हमारे सभी राजस्थान में भी बड़ा बड़ा परिवार है तो एक कम्बाइंड फैमिली जो है आज धीरे धीरे वो कम्बाइंड फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है तो क्या वजह है इसके बारे में बताइए परिवार टूटने का दो कारण बनते हैं एक तो है पैसा और दूसरा है प्यार

तो जब प्यार में कमी आती है तो भी मन मुटाव होता है पैसे में कमी आती है तो भी घर चलाना मुश्किल होता है तो भी मन मुटाव होता है परंतु जब दिल में प्यार होता है आपस में संबंध निभाने की दिल होती है तो फिर ये दोनों चीज़ें भी कोई मायने नहीं रखती उसको हम सहज पार कर लेते हैं

जब सब मिलकर के परंतु आज देखा गया है परिवार में सबको काम करने की बड़ी मुसीबत लगती है तो इसके कारण परिवार टूट रहे हैं बड़ा परिवार है तो

पूरा दिन सेवा भी रहती है तो सेवा भाव खत्म हो गया है जिसके कारण ये काम है वो काम है वो काम है काम काम सारा दिन तो हमारी कोई लाइफ नहीं है क्या तो हम दूसरों के लिए टाइम देना उसको समझते हैं हमारी लाइफ कुछ नहीं है परंतु सेवा भाव नहीं होने के कारण हमको ये डिफेक्ट लगती है देखे। देखे। देखे। तो उस कारण घर

परिवार टूट रहे हैं और सबको अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो बच्चों की इच्छा पूरी करने में बड़े परिवार में सबके साथ समानता से नहीं चल सकती एक चीज लाओ तो घर में दस बच्चे हैं तो दस के लिए लाना, लाना पड़ेगा।, पड़ेगा तो हम तो पहले यही देखते तो फिर वही हम तो पहले यही देखते थे हमारी सात भाभी तो सबको एक जैसी दिवाली पर कपड़े मिलते थे आजकल कोई एक जैसा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहते है कहते हैं अपनी अपनी पसंद का चाहिए और सब हम तो एक साथ मिलकर जूते लाने

आते थे चप्पल लाने जाते थे दिवाली पर तो सब अपनी पसंद के लेते थे पर एक साथ जाते थे तो सबको ये रहता था कि एक साथ जाने में जो मजा है अकेले जाने में नहीं परंतु आज समझते हैं मैंने जो चीज़ खरीदी है वो किसी दूसरे को पता ना चले डिजाइन <laughs> ना फेल हो जाए <laughs> तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में कुछ मायने नहीं रखती है परंतु इन छोटी बातों के कारण इतना बड़ा परिवार बिखर जाता है वो हमको देखकर बहुत

फील होता है कि आज का जीवन मनुष्य का खुद अपने हाथों से हम कमज़ोर कर रहे हैं परंतु अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहे तो मिलजुल कर रहना चाहे तो उसका सुख अलग है हमारे परिवार की एक छोटी सी बात सुनो हरी बुट होती है ना हरा चना वो दाने निकाल के सारा दिन हमारी भाभी लोग इकट्ठा करते थे और रात में हमारे भाई आते थे वो सेकते थे तो हमको एक एक चम्मच मिलता था सिर्फ

वो एक चम्मच में इतना आनंद आता था आज हमको कटोरा भर के हम खा सकते हैं परंतु वो टेस्ट नहीं आता है तो परिवार में बिल बांट के खींच के खाते हैं वो जो खुशी होती है परिवार की वो परिवार वाला ही समझ सकता है और आज बिछड़ना इसीलिए होता है कि सब कोई अपने आप से संतुष्ट नहीं है तो औरों को क्या संतुष्ट करेंगे तो हम तो ये देखते हैं कि भगवान की छतर छाया समझेंगे तो हर बात सहज पार हो जाएगी अगर अपने आप को अपने को अकेली

जीना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है वैसे अकेले रहना दान पुण्य है ना कुछ अगर एक रुपया अपने पास है चार आना अपने लिए चार आना बच्चों के लिए चार समय आने पर चाराना दान पुण्य में तो वो रुपया सफल है परंतु आज तो कहीं भी जाते हैं घूम के आते हैं बोलते कैसा लगा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ

टाइम पास करके आते हैं सफल नहीं होता है लेकिन हम पैसे को अगर ढंग से सफल करते हैं तो हमारा जीवन भी समय भी स्वास्थ्य भी सब सफल होता है और परिवार में एक आपसी प्यार बना रहता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो

आपसी प्यार टूटता तभी है जब मैं अपना अपना मेरा मेरा सोचती हूँ जब हम सबका सोचते हैं तभी इकट्ठा परिवार चल सकता है नहीं तो परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता नहीं। तो मेरी तो यही शुभ भावनाएं है सबके लिए कि परिवार का जो सुख है उसमें अगर एक रोटी की आधी रोटी करके खानी पड़े तो वो आधी रोटी ताकत भी देगी सुख भी देगी भी शक्ति भी देगी तो मैं तो यही फील करती हूँ परिवार में बहुत मज़ा है और कहीं नहीं

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान और गुजरात के जो अभी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी को अच्छा फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो बड़े फैमिली में जो सुखद अनुभूति था

वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और हम लोग छोटे छोटे परिवार में बिछड़ते जा रहे हैं जबकि पूरा परिवार अगर इकट्ठा रहता है तो वहाँ कुछ बातें जरूर एडजस्टमेंट करने वाली होती हैं लेकिन उस एडजस्टमेंट में जो सुखद अनुभूति है वो पूरे हम लोग अलग हो के जितना पैसा धन हमारे पास होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा फीलिंग आपने बताया कि कटोरा भर आपको अगर खाने को मिल रहा है

लेकिन एक चम्मच का जो परिवार के साथ खाने का जो सुख है वो उसकी तुलना में बिल्कुल बहुत ही अलग है और शायद हम लोग जब परिवार के साथ रहते हैं और वो खुशी शेयरिंग होती है तो खुशी होती है तो जो सुख मिल बाट के खाने में है वो अकेला खाने में बिल्कुल नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपसे सुनने को समझने को मिला तो आइए राधेश्याम अग्रवाल जी भी परिवार के साथ रहते हैं तो उनके पास भी कुछ अनुभव है तो सुनेंगे ज़रूर जी आज हमने देखा है कि हमारा जो प्रदेश है

वहाँ पर ज़्यादातर लोग तेलुगु लोग ही हैं और उनके बेटा बेटी सब अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर रहते हैं तो हाल हाल ये है कि माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं वो सब अमेरिका में इधर उधर रहते हैं बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ से वो बुलाते हैं जब उनको

गर्भ से होती है बच्चे होने वाले रहते हैं तो वहाँ तो बहुत खर्चा होता है तो एक वो लड़की क्या तो माँ को बुलाती है सास को बुलाती है हुँ, हुँ, हुँ, तो वो उसकी स्टेटस ऐसी रहती है जैसे एक नौकरानी अब वो तो चाव में मोह मोह के कारण जाती है तीन चार छः महीने रहती है उनके बच्चों की

देखभाल करने के लिए लेकिन और उनको इनके लिए कोई प्यार नहीं कोई टाइम नहीं, नहीं।, नहीं। पाँच दिन के बाद दो दिन छुट्टी मिलती है फिर भी वो दो दिन में भी कुछ नो लोगों को इतना काम रहता है कि वो अपने माँ बाप जो आए हुए हैं उनकी तरफ देखते नहीं है हमने कई लोगों से जब हम गए थे अमेरिका वगैरह तो यही सुना

कि यहाँ तो आके जीवन ऐसा है बिल्कुल वो तो मशीन के जैसा चलते हैं और हमारी तरफ तो पलट के भी नहीं देखते हैं तो ये हाल है और जब भारत देश में रहते हैं वो विदेश में रहते हैं तो क्या माँ बाप की जब इनको सचमुच ज़रूरत है माँ बाप को सत्तर साठ सत्तर साल के बाद जब बेटे बहू नहीं होंगे काम नहीं आते हैं तो क्या मतलब

तो उनको पढ़ा पढ़ाया लिखाया सब भेज दिया और वो लोग अपना ही देख लेते हैं माँ बाप का कोई कोई नहीं राधेश्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय में ऐसे काफ़ी परिवार के बीच में जो है ये सिचुएशन है और इसको कहीं ना कहीं हम लोग कम करना चाहते हैं लेकिन

हम लोग बच्चों को जो है बड़े प्यार से पालते हैं पढ़ाते हैं और जब उनको विदेश भेजते हैं तो आखिरी में हमें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और माता पिता बड़े दुखी होते हैं लेकिन इस दुख का कोई इलाज भी नहीं होता और दूसरे के साथ शेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं बस ऊपर की खुशी लेकर घूमना पड़ता है तो इस तरह की बातें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय इस तरह की बातें हैं और हो रही हैं लेकिन इसको फिर से कहीं ना कहीं हमें समेटना होगा मो माया छोड़ किसी तरह से फिर से हमें अपने भारत देश में ही रहकर अपने

परिवार के साथ रहकर जो मिलजुल कर जो परिवार की बातें हमने शुरू में की हैं वो उस तरह से अगर रहते हैं तो सुखद अनुभूति होता है भले अपने घर में आधा रोटी क्यों ना हो सूखी रोटी क्यों ना हो लेकिन मिल के खाने में जो सुख है वो शायद हमारे पास आ,

फाइव स्टार होटल में रहकर चाय पीने से कोई चीज मतलब नहीं बनता तो परिवार का जो प्यार है वो हमें सच्चे दिल से समझना पड़ेगा आज वर्तमान समय में और उसे निभाने के लिए कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना होगा बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों के साथ बात करके सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप दोनों आए और अपने अपनी दिल की बातें शेयरिंग किया अपना अनुभव शेयर किया बहुत अच्छा लगा हमें धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया

चलिए श्रोताओं आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी लगी हो कोई बात तो ज़रूर उसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुँचाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सदा खुश रहें मस्त रहें मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो